चौतीष देहो भगति रघुपति अति पावनी वितापदाप नृणति काम सुरधेुकलप तरू प्रसन्न जी जय प्रभु नवह जु कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय बंधु समता विस्तारय शादी निवारय विनय विवेक विरत विस्तारय मौल मणिमंडन धरणी देश भगत संस्कृति सरतरिणी मुनिमन मान सहंस निरंतर चरण कमल बंद तक प्रभु कुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल कर्म सुभाव गुण भक्षक तारण तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बारे स्तुति करी प्रेम सहित शिनाये ब्रम भवन सन का दिगे अतिष्ट दरताये तो अब स्मरण करें अयोध्या कुपवन माँ भगवान श्री राम जी भरत लक्ष्मण शत्रुघन हनुमान जी शन का ऋषियों का आना भगवान का स्वागत करना और उसके बाद फिर <coughs> अनंत कुमारों ने भगवान की स्तुति की तो कल देख रहे थे स्तुति में भगवान की महिमा बोले भगवान परम परमात्मा निर्गुण रूप कैसे हैं सगुन रूप कैसे हैं उनका चिंतन करने से क्या प्रभाव होता है कैसे सभ विकार दूर होते हैं मन की शांति प्राप्त होती है पापों से छुटकारा होता है भवगंध से मुक्त होते हैं ये सब उनका स्मरण किया भगवान की स्थिति में और उनसे प्रार्थना की कि हमें अनपायनी भक्ति प्रेमा भक्ति प्रदान करें ऐसी स्तुति करने के बाद में फिर दोबारा स्तुति करते हैं मैंने बार मैं न, बार अंत में कहते हैं ना बार बार स्तुति करी तो एक बार जैसी स्तुति हो गई तो दोबारा फिर स्तुति शुरू की <khy Lucy> जब एक बार कह दिया प्रेम भगत अनपायनी देव राम श्री राम तो एक बार स्तुति हो गई अब दोबारा फिर स्तुति प्रारंभ करते हैं फिर कहते हैं देव भगत रघुपति की पावन भगवान आप हमें परम पवित्र भक्ति प्रदान करें भक्ति में पवित्रता भी बताई भक्ति में प्रेम तो है ही है भगवान में समर्पण भाव तो है ही है भगवान के ऊपर आश्रित रहने का भाव तो है ही है लेकिन वो पवित्र है कि मन स्वयं जिसके हृदय में भक्ति आती है वो समस्त पापों से मुक्त होकर के समस्त ज्ञान विद्या से छुटकारा पा करके वो स्वयं पवित्र हो जाता है और वो जग पामन हो जाता है अन्य लोगों को भी वो हो पवित्र करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है उसके पास रहने रहने वाले वाले निकट लोगों को भी उससे पवित्रता प्राप्त होती है तब तो त्रिविद ताप भव ताप नशा बने और ये भक्ति जो है वो तीनों प्रकार के ताप दूर करने वाली है और ताप को भी दूर करने वाली है तीन ताप दैविक दैविक भौतिकताप जो तो राम राज्य में नहीं थे वो सब इनको भी विनाश करने वाली भगवान की भक्ति है इसके माने भगवान की भक्ति हृदय में आ गई तो राम राज्य ही आ गया बस हृदय में राम राज्य होना चाहिए भगवान का ही बास हो उन्हीं का शासन हो उन्हीं का नियंत्रण चले ऐसा हो तो उसमें फिर तीनों ताप नहीं है और बहुत भी नहीं है बहुत बने भौता दर्प मान संसार डराता नहीं नष्ट हो जाता है दुर्बल हो जाता है ये राग राजादि काम क्रोध लो आदि सब जितने विकार हैं ये सब शांत हो जाते हैं। तो प्रणत काम सुरभेन कल्पतर जो प्रणत है जो आपके सामने आते हैं उनकी कामनाओं के लिए आप सुरभेन और कलपतर के समान है कामनाओं को पूर्ण करने वाले जैसे स्वर्ग में गए तो वहाँ कल्प वृक्ष है जो मांगो सब मिलेगा मन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कामधेनु है उससे जो मांग सब प्राप्त होगा वो सब पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा है स्वर्ग में जो ये कल्प वृक्ष और कामधेनु है ये पुण्य है ये पुण्य ही कल्प बन गया पुण्य तो ही कामधेनु बन गई और फिर ये जो जीव वहास करते हैं स्वर्ग में वो कर्म के फल के अनुसार जो इच्छा करते हैं वो उनको वहाँ प्राप्त होता भक्ति के क्षेत्र में यहाँ तो परमार्थ में आकर के जब स्वर्ग से भी ऊपर निकल गए तो फिर यहाँ भगवान की भक्ति ही कल्प वृक्ष है वही उनकी कामधेनु है फिर उससे सबकामनाएं पूछ नहीं होती बल्कि समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती कामनाओं का फिर स्थान ही नहीं स्वर्ग तक तो कामनाएं और स्वर्ग के आगे निकल गए तो फिर वैराग्य और कामनाओं की समाप्ति जहाँ कामनाओं की समाप्त हो गई तो परमात्मा भाव प्राप्त हो गया और सारा जगत भी अपने अंदर ही दिखाई देने लगा तो फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया तो जब सब कुछ अपने अंदर ही है अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं तो कामना हो ही नहीं सकती इस प्रकार से वो कामना भक्ति ग्रह कल्प वृक्ष बन गई और हो प्रसन्न दीज प्रभु ये वर तो भगवान आप प्रसन्न होकर के हमको ये वरदान दीजिए कि भक्ति प्राप्त हो फिर कहते हैं कि भाव रगनायक, फिर रगनायक आप जो के लिए तो वैसे ही ये भगवान जो है ये क्या है भव बार समुद्र भव संसार समुद्र को पी जाने के लिए अगस्त की तरह से बस आप जो कृपा करें तो हमारा संसार सागर सत जाए समाप्त हो जाए सुख जाए सर उससे हम पार हो जाए सेवक सुलभ सकल सुखदायक और आपकी सेवा करने से समस्त सुख प्राप्त होने वाले हैं सब प्रकार के दुखों का समस्त दुखों का निवारण हो करके दुखी दुख सुख सुख प्राप्त हो प्रविधतात्मा ने सब प्रकार के दुख, दुख दूर हो जाए और सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाए ये देखिए भगवान की भक्ति में प्रमार साधना का लक्ष्य ये दुखों से छुटकारा हो आनंद की शांति की विश्राम की प्राप्ति हो और ये भी बताते जाते हैं कि देखो कोई व्यक्ति समझे कि हम अपना संसार बनाए रहे राग द्वेष बनाए रहे अपने जो है काम को धात विकार भी बनाए रखे और भक्ति भी हो जाए दुखों से छुटकारा भी हो जाए तो ये तो फिर तर्कहीन बातें हैं माने बुद्धि फिर इसके माने हैं वो विचार नहीं कर पाती है विचार करने में असमर्थ है बहुत बार अत्यधिक विद्वान होने पर भी ज्ञानी होने पर भी इतनी बात समझ में नहीं आती कि विरोधी बातें एक साथ अपने हृदय में नहीं रह सकती काम को तो धात संकुलित तो देख साथ से भरा होगा ये सब संसार भी अपने अंदर भरा रहे और परमात्मा भी आ जाए उसकी भक्ति भी आ जाए अपने अंदर रामद्राज्य की स्थापना भी हो जाए परमानंद की भी प्राप्ति हो जाए ये सब दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है परमात्मा हृदय में आता है तो वो संसार सागर नहीं रह जाएगा संसार के विकार नहीं रह जाएंगे काम को तो उधा वो नहीं रहने चाहिए ये सब अपने आप अपने अंदर देखने की बात है अपने आप देखो कि अगर शांति चित्त हो गया निर्विकार हो गया राग द्वेश आगे नहीं सब अपने ही रूप में अपने सभिन में कोई नहीं क्षमता दृष्टि आ गई तो, तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई भगवान आकर हृदय में बसते राम राज्य भी है अन्यथा नहीं है रागद्वेश भरे हुए हैं निंदा करते रहते हैं स्तुति करते रहते हैं और जैसी निंदा तैसी तो स्तुति भी हाँ यह नहीं कि निंदा न करो स्तुति करो अगर किसी की स्तुति भी करते हैं संसार में तो एक की स्तुति करते हैं तो दूसरे की निंदा हो जाती है अपने आप ही निंदा हो जाती है जिसकी प्रशंसा करने लगे अब एक व्यक्ति के सामने प्रशंसा करें अरे साहब क्या बताओ तो बड़ा विद्वान है भूत बड़ा ऐसा है तो बड़ा ऐसा है आप तो कहने लगे तो सुनने वाला क्या कहेगा कि इसके मायने हमें कुछ नहीं है नद्वान है न हम तो मूर्ख ही है नहीं? तो सरासर निंदा होगी उसके मुख के ऊपर इसलिए शास्त्रकारों का कहना यह है विद्वानों का कि आप न किसी की निंदा करो न किसी की स्तुति करो बसभाव रखो तो सब निंदा स्तुति करना संसारी लोगों का काम है उनको करने दो वो किसी की निंदा करेंगे किसी की स्तुति करेंगे उन्हें करने दो क्योंकि वो संसारी है संसार जाल में पड़े हुए हैं तो उनके लिए भी स्वाभाविक है लेकिन यदि भक्ति आ गई ज्ञान हो गया तो फिर संसार निवृत्त हो गया तो राजदेश भी नहीं तो निंदा स्थिति तो कहा भी नहीं हो सकती <coughs> इसलिए कहते हैं कि ये ये संसार सागर से निवृत्त करने वाले भगवान ही हैं। भगवान जहाँ हृदय में आ गए तो बस फिर ये सब संसार सागर समाप्त। मन संभव दारुण दुख दारे मन में उत्पन्न होने वाले जितने दारूण दुख है उनको आप सब दूर करें और दिन बंधु समता आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं समता विस्तार है मैंने समता का विस्तार करें मैंने हमारे हृदय में समत्व भाव आ जाए भाव माने क्या हुआ निंदा स्तित करना थोड़े समस्त भाव हुआ रागदेश करना थोड़े समस्त भाव हुआ ये समत्व भाव का मैंने जब दूसरे व्यक्ति बहभाव रखे प्रेम भाव रखें अनुकूल हो प्रतिकूल हो ये तो उनकी बात है लेकिन हमारे लिए अपनी तरफ से क्या हो कि जो बैर भाव रखने वाले हैं उनसे भी हमारा बैर नहीं जो प्रेम भाव रखने वाले हैं उनसे भी हमारा प्रेम नहीं जो हमसे बंधुत्व भाव रखने वाले हैं उनके साथ भी हमारा बंधुत्व तो नहीं जो हमसे समर्थ भाव रखने वाले हैं उनसे भी उसी प्रकार का समर्थ भाव कोई विरोध की कोई बात ही नहीं इस प्रकार से अपनी तरफ से कोई अनुकूल प्रतिकूल इस प्रकार का कोई भाव न हो सबके प्रति संभाव ये विशेष बात है दूसरा व्यक्ति क्रोध करे तो करे अपने को क्रोध से क्या मतलब नहीं दूसरा क्रोध करेगा तो हमें करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं दूसरा करता है तो करे अपने को क्या करना और ये भी नहीं उससे कहें कि भाई तुम क्रोध करते हो तो करो हम तो क्रोध नहीं कर सकते तुमसे क्योंकि हमने भक्ति आ गई है क्रोध करें तो ये जो तो क्रोध का भी मन उसका जो विरोध है तो उसके पर जो विरोध व्यक्त करना है एक प्रकार से काला प्रकार से इसलिए वो कहने की भी बात नहीं बस ये है कि उसको इस प्रकार समझ कि अपने को कैसे रखना है बस अब ये जो बातें यहाँ कही आ रही अनेक प्रकार से इसी बात को देखो इन बातों कहते राम राज्य का भ्रमण आया तो यही सब शिक्षा रामराज्य की स्थापना के उस प्रकार से है उसी के ब्याज से जैसे कहते हैं रामराज्य के ब्याज से जितने गुण दोष हैं संत संतों को सब कर दिए अब यहाँ पर ये यह सनत कुमार भगवान से वंदना करते हैं तो भी वही बात जो रामराज्य की बात है वही चाहते हैं उसी प्रकार का हमारे अंदर भी हो जाए वही गुण आ जाए वही दुर्गुण दूर, दूर हो जाए आगे चल करके देखते हैं जब फिर भरत भगवान से हनुमान जी पूछते हैं भगवान से संत संतों के लक्षण तो वही बात फिर उस प्रकार से बोलते हैं ये सब जब वही उन्हीं का बार बार पुनरावृत्ति है जिससे जैसे समझ नैसे समझ न ना आवे नाना प्रकार को उसी प्रकार की बात को कहते हैं तो कहते हैं आस त्रासाद निवारक आसमन कामनाओं को छोड़ त्रास का भय भी निवृत्त हो जाए हे भगवान आपकी कृपा हो तो सब कामनाएं समाप्त हो जाए भगवान आपकी कृपा हो तो सारे भयों से निवृत्त हो जाए ईर्षाद निवारक ईर्षा इत्यादि का निवारण हो जाए काम को निवारण हो तो ईर्षा भी, भी जाए ये सब जितने मानसिक विकार हैं ये आप दूर कर दें और विनय विवेक विरत विस्तार है और हमारे अंदर ये तो निवारक आस्त्र तो इस हटा दीजिए और उनके स्थान कर दीजिए विनय आ जाए विवेक आ जाए वैराग्य आ जाए किसका आप विस्तार कर दिए मैने ये विस्तार कर दिए मैंने ये बढ़े हमारे अंदर इन्हीं की स्थापना हो जाए हमारे अंदर विनम्रता आ जाए उद्गणता खत्म हो जाए बहुत बार प्रजोगों के कारण से उद्दंडता बनी जा रही है मैंने जहा जितना नहीं बोलना चाहिए नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कार्य करते हैं तो, तो दोष दुर्गुण रजोगुण का लक्षण है जन योग से बचे सत्य गुण आएगा तो विनम्रता आ गई शांति आ गई सहनशीलता आ गई वैराग्य आ गया तो ये सत्य गुण के लक्षण है तो कहते हैं विनय हमारे अंदर आ जाए विवेक आ जाए विवेक माने नित्यानित्य का विवेक हो जाए सतसत का विवेक हो जाए ये सब विवेक आ जाए और विरति वैराग्य मान विवेक और वैराग्य ये भी आ जाए भगवान की कृपा से तो अब ये सब सभी जब भक्त होगा तो उसमें भी विवेक वैराग्य आएगा ज्ञानी होगा तो उसमें भी विवेक वैराग्य होगा तभी ज्ञान होगा तो ये तो सभी गुण सब में आने हैं कोई भी भक्त हो चाहे ज्ञानी हो कोई भी हो तो उसमें तो सब होने होने ही सब है कहते हैं भूप मौलमणि मौल मंडित धरणी आप जो हैं भूप मौलमणि है जितने राजा है उनके मौल मुकुट है राजाओं के मुकुट राजाओं के भी, राजाओं के भी राजाओं पर राजा है आप सर्वोपर राजा है पृथ्वी के राजा है स्वर्ग के राजा है गंधर्व लोक के राजा हैं उन सब राजाओं के आप राजा हो, और उन राजाओं के मुकुट की मणि है आप मणि आपसे महान कोई नहीं सर्वोपरि हैं आप इस प्रकार में भूख मौल मणि मंडन धरणी और धरणी की पृथ्वी रक्षा करने वाले पृथ्वी रक्षा क्या है धर्म की रक्षा धर्म की रक्षा होती तो पृथ्वी की रक्षा बनी हुई सारे संसार की रक्षा धर्म की रक्षा से ही है तो कहते हैं आप जो है वो हो मंडन धरणी और देही भगति दे ही भगत संसो अब यहाँ पे इतना भगवान की महिमा गई और उसके बाद में भगवान से क्या वरदान मांगा कि देही भगति, भगति दे भगवान हमको भक्ति दे कैसी भक्ति दे संस्कृत सर तरणी जो संसार रूपी नदी से पार करने के लिए नौका के समान है भक्ति मिल गए, तो संसार सागर से पार हो गए जिस संसार में पड़े हुए थे अपने आप बना करके अपने मन में नाना प्रकार के विकारों को लिए हुए दुखी हो रहे थे उस कृपा हो, हो, तो हो तो हो जाए ज्ञान का सिद्धांत है की जब व्यक्ति विचार करते करते आत्म ज्ञान पर ज्ञान प्राप्त करेगा तब तो संसार का गर्तिपात होगा भक्ति का सिद्धांत यह की भगवान की शरण में गए उन्हीं के आश्रित रहे उन्हीं की कृपा की पात्र तो बने उन्हीं की सेवक बने तो भगवान की कृपा से ये संसार समाप्त हो जाता है तो भक्ति में ये ये लाभ है संसार कागज से उद्धार होना भगवान की कृपा साध्य है ज्ञानियों के लिए ही आत्मज्ञान साध्य है इस प्रकार से बोले तो देही भगत संस्कृति सर करणी तो मुनि मनमानस हंस निरंतर कहते हैं आप मुनियों के मन रूपी मान में हंस के समान निरंतर वास करने वाले हैं मुनि लोगों का तो माने मुनियों के हृदय में आप सदा वास करते हो तो मुनि के माने जो लोग मुनि हो गए भगवान का विचार चिंतन करते करते भक्ति हो गए तो भगवान का स्मरण उनके हृदय में सदा बना रहता है माने व्यवहार काल में भी सोते बैठते उठते चलते फिरते निरतर भगवान का स्मरण बना रहता है भगवान का स्व बना रहेगा तो फिर भगवान की कृपा भी प्राप्त होती रहेगी भगवान को भूल गए तो गए। भगवान ही भूल गए गीता में भगवान कहते योग यथा यो माम प्रबद्यंते स्थान तथा ही भर अगर तुम्हें तो याद करोग तो हम तुम्हें दशमा याद करेंगे और तुम्हें हमें भूल गए तो दो जाओ भूल जाओ हम भी भूल गए तुम भी ये कहते हैं कि जो है ये है मन मुनि मनमानस मुनि लोग भगवान का निरंतर स्मरण करते रहते हैं तो भगवान भी उनके हृदय में निरंतर वास करते रहते हैं बिछरण करते रहते हैं मन को मान लिया मानसरोवर जैसे मानसरोवर में जैसे हंस वास करते हैं तैसे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में भगवान हंस की तरह से वास करते हैं हंस आत्मा और के लिए भी प्रयोग किया जाता है उदाहरण दिए जाते हैं तो परमात्मा जो है वो हंस रूप है हंसावतार भी भगवान का एक हुआ बहुत तो से अवतार हुए हंसावतार हंस के माने जो ज्ञानवान है विवेकवान है या नील छीर का विवेक कर दिए तो विवेकवान है ज्ञानवान है निर्ल है असंग है ये ये सब लक्षण जो है वो तो हंस के हैं वो सब भगवान में है तो भगवान हंस के समान हृदय में बास करते हैं और चरण कमल बंधित अज शंकर और आपके चरण कमलों की आज मैंने ब्रह्मा जी और शंकर जी ये भी आपके चरण कमलों की निरंतर वंदना करते रहते हैं। अब जब त्रीदेवी में थे आदि हैं वो भगवान के चरणों की निरंतर वंदना करते हैं, तो कोई संसारी व्यक्ति जीव अहंकार करे अरे हमें क्या भगवान से लेना देना अरे हमें क्या करना तो ये तो उसकी मूर्खता की बात है इसलिए कहते हैं कि भगवान आपके चरण तो वो हैं जिनको भी ब्रह्मा जी जिनकी भी वंदना करते हैं शंकर जी भी जिनका वंदना करते हैं तो हम उन्हीं चरणों की महिमा समझ करके उन्हीं के शरण में हैं। हम आपके चरणों का प्रघुकुल केतु सेतु शुक्त रक्षक आप रघुकुल केतु है मान सूर्य वंश के आप केतु पताका की तरह तो है मान सूर्य वंश तो वैसे परमोज्वल वंश है जहाँ पर की एक से प्रताप राजा हुए धर्मात्मा हुए बड़े वीर हुए ज्ञानवान हुए उन्हीं वंश में आप भी हुए और फिर ऐसे सुंदर व्रंश में भी आप पता कर सर्वोपरि है मने सूर्य व्रंश में आपसे महान और कोई भी नहीं ऐसे भगवान आप हुए और श्वेत श्रुत रक्षक श्रुत सेतु रक्षा का आप हैं। श्रुतियों को सेतु कहते हैं सेतु मन फुलर्म ये ये संसार रूपी समुद्र है तो संसार के समुद्र के ऊपर सुत्रियों का पुल बंधा हुआ है अगर संसार सागर से पार जाना है तो बस इसी पुल से आप चले जाओ आराम से कोई आपको उस तो समुद्र में हटपट करके पानी में डूबना उतराने की जरूरत नहीं है भीगने की जरूरत नहीं है बस आप जो है इसी पुल से पार हो जाओ सुत पाल कराम तुम जगजी सुमाया जाने की हा? शुल्क सेतु पालक आप शुक्र सेतु के पालक रक्षा करने वाले माने शुद्ध का सेतु बना रहेगा संसारी जीव ये लोग जो हैं ये संसार सागर से किसी के द्वारा पार होते रहेंगे ये सेतु जो है पहले इसमें कर्म की बात है फिर उसके बाद उपासना है उसके बाद ज्ञान है ये सब जो है जितना भी है वृद्ध का वो सब एक एक करके आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए अंतः परमात्मा की तरफ पहुँच गए तो बस फिर ये संसार पीछे रह गया और इससे पार हो गए हो गया मीरा कहती है कि देखो जब तक संसार को देखो तो आगे तो बड़ा भारी समुद्र जैसे दिखाई देता है तो संसार समुद्र की तरह दिखाई देता है तो देखो कि कितने अपने मन में राग राजदेश भरे हैं कितने छल क्षणपंच भरे हैं कितने काम क्रोध आदि विकार भरे हैं कितना दुख देने वाले हैं ये सब उसमें जैसे सागर में मगर मच्छ भरे हों इस प्रकार के सब इस हमारे मानसिक अचना में ये सब कितने तमाम तमाम भरे हुए भयंकर हैं भरे हुए हैं लेकिन कहते हैं कि जब हम संसार सागर से पार हो गए और फिर पीछे लौट करके हमने देखा तो वहाँ न पानी दिखाई दिया न मगर मच्छ दिखाई दिए तो जब संसार के सागर जब तक पार नहीं तब तक से बाहर पार हो गए तो वहाँ कुछ नहीं हाँ? कल्पना के समान इस प्रकार का लगा हुआ तो ऐसे कहते हैं ये जो है ये तो रक्षक इस संसार सागर के पार होने के लिए जब पार हो गए शुद्ध सेतु से तो उससे तो संसार पर कुछ नहीं रह जाता समाप्त हो गया काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक और आप जो है काल कर्म और स्वभाव गुण के भक्षक है मैंने ये क्या है जीव के बंधन में बार बार बोलते रहते न जब राम राज्य था तो वहाँ पर भगवान वहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जब जब ये रामराज्य का वर्णन कर चुके सब तो उसका आध्यात्मिक रूप जब वर्णन किया तो कहने लगे कि देखो विविध कर्म गुण काल स्वभा नाम गिनाए कर्म गुण काल स्वभाव वही यहाँ फिर कहते हैं संत कुमार जी वही कहते है आपकी कृपा हो तो काल कर्म स्वभाव ये सब के शब्द हैं ये नष्ट हो जाए आप इनको भक्षण कर जाओ खा जाओ एक जगह कोई संत या कहीं शास्त्र में आता है कि भगवान का भोजन क्या है क्या खाते है तो कई भगवान अहंकार खाते हैं। सब तो भगवान प्रार्थना करो हे भगवान हमारा अहंकार खा जाओ हम उसका भोग लगा दें आप खा जाओ छुट्टी हो हा? तो भगवान का भोजन ये कह रहे भक्षक मैंने भोजन खाए का हैं काल कर्म स्वभाव गुण इनके आत्मक्षर को इससे छुटकारा हो जीव ने जब तक ए, इनकी उपाधियां लगी हुई हैं गुण के माने सत्तर ये इनसे जब से ग्रस्त है तब तक, तक जीव बंधन में है स्वभाव क्या है इन तीन गुणों के अनुसार जिसकी प्रबलता होगी व्यक्ति का वैसे ही स्वभाव होगा रजोगुन की प्रबलता होगी तो उससे स्वभाव रजोगुनी होगा स्वभाव में फिर रजोगुनी स्वभाव में काम क्रोध लोभ मोह ये सब रजोगे लक्षण है काम क्रोध यही सब रजोग में होगा तो ये भी सब होगा भी होंगे फिर रजोगुन होगा तो दुख भी होंगे अजुगो होगा तो फिर तो। यही रजोग व्यक्ति को बार बार काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न करके हृदय में रुलाता रहता है कहते हैं दुख क्यों होता है तो अगर देखो इन तीनों गुणों में खोजोग दुख क्यों होता है सत्युत कारण होता है रजोगुणों के कारण होता है कारण होता है तो चौदहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो रजोगुण के कारण दुख होता है अगर मन में दुख उत्पन्न होने लगे जागृत होने लगे बढ़ने लगे जी हाय हाय करने लगे बिल लगे तो समझ लोग रजोगुण बढ़ रहा है ये रजोगुण घटते बढ़ते भी रहते हैं किसी समय रजोगुण बढ़ जाता है जब बढ़ जाता है तो काम करो राज विकार भी बढ़ जाते हैं निंदा भी आने लगती गाली गलोज भी करने लगते हैं हया भी करने लगते हैं और तो दुख होने लगते हैं रजोगुण दम गया सत्यगुण की वृद्धि किसी समय हो गई आज शांत बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि देखो कभी रजोगुण तो तब रही नहीं बड़ा एकदम से सत्यगुण प्रधान हो गए न कहीं किसी की निंदा में कहीं कुछ और न कहीं क्रोध न कहीं कुछ न कहीं दुख न कुछ आनंद में अपने भगवान का भजन बोल रहे हैं व्यक्त बैठे हुए कभी कभी सत्यगुण की भी इस प्रकार से प्रधानता हो जाती है जब शत्रुगुण की प्रधानता होता है तो सुख शांति सब अनुभव आना आते हैं, तो ये कहते हैं कि देखो ये ये जीव के साथ में सब लगा हुआ है, ये जीव का ही लक्षण हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमित अभिमान कभी हर्ष है कभी विषाद है तो इसके माना जीव है अभी आत्मज्ञानी नहीं है ब्रह्म भाव में स्थित नहीं है जीव का लक्षण है कभी हर्ष कभी विषाद अभी जीव भाव छूटे तो हर्ष विषाद भी छूटे ज्ञान अज्ञान अभी जीव के लक्षण जीव के साथ विज्ञान बुद्धि जो है उसकी उपाधि है तो बुद्धि में कभी ज्ञान आता है कभी अज्ञान आता है तो उसी में तादात्म करके जीव अपने आप को ज्ञानी मान लेता ज्ञानी मान लेता लेकिन आत्मभाव प्राप्त हो परमात्म भाव प्राप्त हो तो ज्ञान अज्ञान का भी चक्कर छूटे आत्मस्वरूप में परमात्म भाव में सदा स्थित रहे परम प्रकाश का स्वरूप चेतना स्वरूप अवस्था सदा विद्यमान रहे तो ये हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीवधर्म अहमती अभिमान अहम और अभिमान मैं और मेरे का अभिमान ये मैं मैं मैं करके ये मैं हूं और फिर उसके बाद फिर मेरा मेरा ये मेरा परिवार ये मेरे ऐसे पिता ये मेरे भाई ये मेरे ऐसे ये मेरे ऐसे उनमें ये महमता ये ऐसे गुण ये उनकी प्रशंसा उनके ऊपर आश्रित रहना हा? हमारे लिए वो ये करेगा हमारे लिए वो ये करेगा इस प्रकार का उनके प्रति आश्रय भाव ये सबका सब व्यक्ति सब का जीव का धर्म है तो ये कहते हैं कि जीव धर्म जितने हैं इससे छुटकारा का ये जीव धर्म में मैंने जीव की अच्छाइयाँ नहीं है धर्म शब्द बोल दिया तो धर्म के मैंने लक्षण है ये सब जीव के लक्षण है तो ये कहते हैं ये सब काल कर्म स्वभाव कर्म भी ये सब जीव के जो ये रजु गुण आ गया सत्य गुण आ गया ये कहा से आ गया कर्मानुसार आ गए कर्म के फल हैं। तो ये कहते हैं काल कर्म स्वभाव गुण घेरा ये सब जीव के लक्षण हो गए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनसे हमारा छुटकारा जाओ तारण तरण हरण सब दूषण भगवान तारण आप तारने वाले तरण तारन, आप तो तरित आए हो आप तो वैसे ही ज्ञान परमात्मा स्वरूप हो आपके लिए न कई संसार है और न कई बंधन है आप तो नित्य मुक्त स्वरूप हो और आप नित्य मुक्त स्वरूप होने के कारण से दूसरों को भी मुक्त कर सकते हो उनको भी तार सकते हो एक बार डाकू लोग आए और घर के जितने लोग थे उनका सामान उठा करके छीन छान करके ले जाने लगे तो उनको सबको बांध दिया खंभों सब में सबके हाथ बांध करके खम्बों में बांध दिया चले अब वो सब एक दूसरे की तरफ देखे कौन खोले सवेरा हाँ? हाँ? हुआ बहुत चिल्लाने बहुत चिल्लाने तब तो घर के आंगन से दूसरे बाहर सड़क पर कहें की कहा से आवाज आ रही है कौन चिल्ला रहा है कौन चिल्ला रहा है तो लोगों ने ध्यान दिया तो पता लगा इस घर के भीतर कोई चिल्ला रहा है तब उन्होंने दरवाजा खड़क दरवाजा कौन खोले हाँ? तब लोगों ने एक छप से दूसरे छप पे थान करके जब देखा तो कागज बंधे हुए तब जब उसको भीतर जाकर के उतरे जाकर के वो लोग कूदे घर में गए और जाकर फिर उनको खोला तब किसने खोला जो पहले खोला था तो उसने फिर खोला तब वो फिर खोले सब नहीं तो ऐसे ही जीव जीव सब सब अपने जाल में बंधे हुए कौन किस खोले अब वही परमात्मा जो नित्य मुक्त है वही फूल तो कहते तारण तरण कर्म सब दूषण कि आप जो है वो हो सब दूषणों को सब दोषो को हरण करने वाले हो तुलसीदास तो प्रभु त्रवन भूषण ये भगवान आप